श्री सीता वर्णसघा रंद मंगला नाम कर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया समाहित सहित योगीचित् हंताप मु मुनिहांस स्य सन परिपीत पराग परागपुज्य दूरवादीतु तरुणाजने हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भज जानकश यत्र यत्र रघुनाथ यघुनाथ कीर्तनम त्र तमस्तकांजलि बास्पारण लोचनमतराक्षक गंगा गंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीभूषितम भाग नारायण प्रियमनंग मदापाराणसीपति भज विश्वनाथम सच्चिदनंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्रीय वयम नुम श्रीगुरुचरण श्री सरोज रज निज मन मुकुल सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाव शियरा के अनुमत हो सय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम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 Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita. Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram. सीता राम जय सीता सीता सीता राम जय सीता राम सीता सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राम सीता, राम। सीता राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल उमा सेहत जय जपत पुरादी उमा सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम Sita Ram Jai Sita Ram Sita Sita Ram Jai sita, sita Ram Sita Ram jaya, Sita Ram Jai Sita Ram सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय परम पूज्य श्रद्धे श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज श्री राम कथा में श्रोता के रूप में उपस्थित हुए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन भगवान की मंगलमयी कथा का पावन प्रसंग जिन पंक्तियों पर आधारित है वे पंक्तियाँ हैं जब जब हो ये की जब, जब ओ ये धरम काढ़ असुर अधम अभिमानी बाढ़ असुर अधम अनीति जाई नहीं बरनी सीद विप्र धैनु सुर धरनी तब तब धरि हरि विवेद शरीरा हरि कृपा ने दि सज पीना sajan sajan pri रही कृपा ने निधि सजीरा हरि कृपा निधि असुर मारी था सुरन खी निज श्रुति से तू जग विस्तारही विसद जस राम जन्म कर हे तो आ, आ जब जब हो ये धर Jab ho ye dard hai, ho ye dard. पाणी असुर अदम अभिमानी जब जब हो ये धरम कब जब हो ये धर्म धर्म के कानी जब जब हो ये हो ये धर्म हो ये धर्म यह मानस की पावन पंक्तियां प्रभु प्रेरणा से प्रवचन प्रसंग का आधार इस बार बनी है जब जब हो ये धर्म कह हानि बाढ़ असुर अधम अभिमा नाना पुराण निगमागम सम वाक्य के आधार पर श्री तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत यह पंक्तियाँ श्रीमद भगवद गीता के उस श्लोक का अनुवाद हैं यदा यदा ही धर्मस्य से ग्लानिभव भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य से तदात्म भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि ही नहीं ग्लानि हो जाए हानि तो तब जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकान में रखे हुए सामान को खरीदे तो नहीं पर देखने का मन हो और ज्ञानी तो तब जब देखने का भी मन ना हो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म को जीवन में उतारने की स्थिति भले ही न हो पर सुनना अच्छा लगे समझना अच्छा लगे तब तक हानि है और जब धर्म सुनने में भी अच्छा न लगे धर्म की बात करना भी अच्छा न लगे तो ग्लानी हो गई और ऐसी स्थिति जब जब निर्मित होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतरण की जो ऐसी परिस्थिति है उसका सूत्र श्री रामचरित में इस तरह दिया महाराज प्रताप भानु अकेले ही जंगल में भटक गए सूर्यास्त हो गया था अब रात्रि हो गई बारह गुफा में प्रवेश कर गया अब क्या करें लौटते न बने तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं फिरत विपिन आश्रम एक देखा वन में भटकते हुए महाराज प्रताप भानु ने एक आश्रम देखा अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग समझने जैसा है रात्रि में कुछ दिखाई देगा जो देखा तो यह कहा जा सकता है कि भाई रात्रि उजेली रही होगी चंद्रमा के प्रकाश में देखा अब प्रताप भानु भटक गए संकेत क्या है सूर्य के प्रकाश में थे तब नहीं भटके चंद्रमा के प्रकाश में भटक गये तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा वचन किरण मुनि कमल विकासा तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है और चंद्रमा मन का देवता है चंद्रमा मन सो जाता है तो सूर्य के प्रकाश में रहना यह ज्ञान के प्रकाश में रहना है और चंद्रमा के प्रकाश में रहना यह तो मन के प्रकाश में रहना है तो जब कोई ज्ञान के प्रकाश में रहता है तो गुरुमुखी होता है और जब कोई मन के प्रकाश में रहता है तो मनमुखी होता है और कितना सुंदर संकेत है कि सूर्य के प्रकाश में प्रताप भानु नहीं भटके और चंद्र के प्रकाश में भटक गए इसका अर्थ यही हुआ कि जब तक कोई गुरूमुखी रहता है तब तक नहीं भटकता जब मनमुखी हो जाता है तब तो भटकने बिना रह नहीं सकता भटक ही जाता है अब इन्हें आश्रम दिखा और आश्रम में एक महात्मा दिखे अच्छा श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि यह महात्मा कौन है तो उन्होंने कहा कि यह भी एक राजा ही है अंतर इतना ही है कि प्रताप भानु विजयी राजा है और यह प्रताप भानु से पराजित राजा है इसने वेश बदल लिया है मुनि का वेश धारण कर लिया है देखो अब वेश को लेकर भी कितना सुंदर संकेत श्री तुलसीदास जी देते हैं कि हरी के कारण किसी का वेश बदल जाए तो बात समझ में आती है और हार के कारण कोई वेश बदल ले हार के कारण कोई वेश बदल ले तो यह तो बड़ी अटपटी बात है क्योंकि हरी के कारण कोई वेश बदलता है तो वह भगवान को पाना चाहता है और हार के कारण कोई वेश बदलता है तो वह सम्मान को पाना चाहता है वह मान पाना चाहता है और यही इस कपटी के साथ हुआ यह युद्ध में तो हार गया अच्छा युद्ध में हारा तो भागना चाहिए था भाग ही होगा हारकर हार कर भागा तो खुद तो भागा है लेकिन सिद्ध यह कर देना चाहता है कि मैं त्याग कर आया हूं तो संसार की झंझटों से कोई भागे और सिद्ध यह करे कि संसार तो मेरे लिए नस्वर है मिथ्या है स्वप्नवत है इसलिए मैं खुद छोड़कर आ गया बस इसी को तुलसीदास जी कपटी मुनि कहते हैं क्योंकि दोहावली में कहा वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम और तुलसी मनसों जो बने तो बनी बनाई राम ये तो हार गया था इसलिए घर नहीं गया लौटकर गांव वाले कहेंगे हार गए घर वाले कहेंगे हार गए तो फिर साधु बनकर जंगल में आ गया कि यहां पहचानने वाले लोग ही कम आएंगे और जो आएंगे भी तो वो देखेंगे वाह इतना बड़ा त्याग किया सब छोड़कर जंगल में आ गया तो यह कपटी मुनि दिख गया राजा प्रताप भानु को अब राजा प्रताप भानु ने उतर तुरगते कीन न प्रणाम प्रताप भानु घोड़े से उतरे और प्रणाम किया मुनि के चरणों में देख सुवेश सुंदरवेश देखा समझा महात्मा है किसी ने कहा कि राजा प्रताप भानु जैसे भी भ्रम में पड़ गए पहचान नहीं सके श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मयूर की सुंदरता देखकर मोर की मयूर की सुंदरता देखकर किसी ये भरोसा आएगा कि इसका भोजन सांप है तुलसी देख सुवेश भूल ही मूड़ न चतुर नर सुंदर केकी ही पेक बचन सुधासम आसन अहि मयूर बोलता है तो ऐसे अमृत जैसा बोलना ऐसा अच्छा एक अद्भुत बात है जिस बाणी से बोला जाता है वही बाणी जब रसना होती तो स्वाद भी तो उसी से लिया जाता है अच्छा एक और अद्भुत बात क्या जब हम बोलते हैं तो शब्द बाहर जाते हैं और जब स्वाद लेते हैं तो पदार्थ भीतर जाता है तो स्वाद लेना अपने लिए है और वाणी का व्यवहार दूसरों के लिए है अच्छा जब हम दूसरों के लिए बोले तो कुछ और हो और अपने लिए स्वाद ले तो कुछ और हो अपने भोजन का अवसर आए तो सांप खा जाए और दूसरों को बोली सुनाना हो तो बहुत मधुर मधुर बोले पर मयूर को देखकर कौन भरोसा कर सकता है कि ऐसी वाणी और वैसा आहार इसी तरह प्रताप भानु कपटी मुनि का वेश देखकर नहीं समझ सके ब्रह्म में आ गए और यह होता ही है तो प्रताप भानु वहां पहुंच क्यों गए कैसे गए गलती है तुलसी राशि बोले कि देखो अपने जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा कथाओं से लेनी चाहिए अब क्यों पहुंच गए और गलत किया इसलिए पहुंच गए ये सब मत सोचो तुलसी जसी भवितव्यता तैसे सही मिलई आपन आप ताहि ताही ताहि कहा ले जाए ये होनी ऐसी होती है जो होना होता है वो होकर रहता पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का गति ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का गति ब्रह्मा की टरे नटारे अजब खेल रघुवीर का पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तक का गति ब्रह्मा की कीटरे नटारे अजब खेल रघुवीर का अजब खेल है भक्त की भावना तो यही है कि सब भगवान का खेल है भगवान शंकर कहते हैं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोए यही जब रघुपति करी जस सो तसते ही छन हो यह भगवान की लीला है परमात्मा का संकल्प है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 नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में काया की स्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में काया की स्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में हंसना रोना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 निर्धन धनी निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूरख ज्ञानी सब संभव है निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ रख ज्ञानी सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी समझदार भी आ समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है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 नीली हरे बन आसमान का रंग नीला सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला सुनहरा सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला सबके भीतर स्वयं छिप गया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 बस ये भगवान की लीला है इसमें ऐसे सोचो ऐसा होना था हुआ पर इस होने से यह प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में ऐसा ना हो भवितव्यता के कारण प्रताप भानु पहुंच गए कपटी मुनि के पास देख सुवेश महामुनि जाना कोई पहुंचे हुए महात्मा लेकिन प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो कपटी मुनि पहचान गया ते ही न जान नृप नृप ही सुजाना प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए उसने पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है पर वो कपट किए रहा जैसे जानता ही ना हो अब उसने प्रताप भानु से पूछा अरे भाई आप कौन हैं? अपना परिचय दें आप में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वह तो जानता ही था चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े और इस अंधेरे में यहां रात्रि के समय भटक कर आ गए मुझे तुम पर बड़ी दया लग रही है कौन हो अब प्रताप भानु आज तक झूठ नहीं बोले आज कपट किया क्या बोले आ महाराज नाम प्रताप भानु अवनीशा तास सचिव में सुनऊंशा एक महाराज प्रताप भानु राजा हैं मैं उनका मंत्री हूं यह है संग का प्रभाव परमाणु कितना असर करते हैं कि कपटी मुनि ने सिखाया नहीं उसके सानिध्य में जाकर ही प्रताप भानु कपट करने लगे इसीलिए को न कुंग नसाई छाड़ी मन हरि विमुखन को संग उनके कहने से नहीं तिनके संग कु कुबुध उपजता है संग से ही परत भजन में भंग निर्मल चित्त महापुरुषों का दर्शन करने से चित्त निर्मल होता है और कपटी मुनि को देख लेने से जीवन में अनायास ही कपट प्रवेश कर जाता है अब यह झूठ ही प्रताप भानु के लिए समस्या बन गया एक झूठ बोला था सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही एक कदम इसलिए भाई कोई कोई कहे कि हमने जहर बोतल भर के थोड़े पिया एक बूंद पिया था तो था तो जहर ही इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे रिपु माने शत्रु को कभी छोटा न समझे रुज रोग को छोटा न समझे आग इतनी सी चिनगारी हो रही दिख रहे छोटा न समझे और पाप को कभी छोटा न समझे कई मान लो कहते ये तो चलता है थोड़ा तो, बहुत तो चलता है इसलिए भाई एक झूठ बोला बस कपटी मुनि कुछ नहीं बोला वह तो कपट में बड़ा प्रवीण अब ऐसा करो रात्रि हो गई है विश्राम करो यहीं ठहर जाओ ठहर गया अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है अब इसने महात्मा से न तो आत्मा के बारे में पूछा न परमात्मा के बारे में पूछा न आपका नाम क्या है आपका जन्म कहां हुआ कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है जन्म का और नाम क्या बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था कहने लगा मेरा नाम एक तनु है ये इस तरह के षडयंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए कुछ तो विशेषता होनी चाहिए क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो एक तन अप्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना महाराज इस नाम का अर्थ क्या है कपटी मुनिमुला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं किसी को बताने से क्या लाभ अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे मैं अपने को सब छिपाकर रखता हूं अच्छा छिपाकर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो इस नाम का अर्थ बता दो नाम, नाम? एक तन इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति है मोर जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था कितने प्रलय चले गए कितने बार सृष्टि हुई मिटी पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं इसलिए मेरा नाम एक तन है कितनी लंबी उम्र बताई देखो तपस्वी महापुरुष हमारे यहां कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय हैं लेकिन कोई इस को ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करें। मुझे एक विनोद की बात याद आई एक संत वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे बड़ी मस्ती में रहते थे तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज वो जो महात्मा है उनकी उम्र 400 सौ साल है पूछा उनकी उम्र 400 वर्ष है तो ये महात्मा भी कम विनोदी थे हंसकर बोले हो सकती है क्यों बोले छह साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं छह सौ वर्ष है लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं शरीर मैंने छोड़ा नहीं ज ऐसे कहने वाले मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली कहने वालों का आश्चर्य नहीं है आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं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 भगवान श्री कृष्ण गीता भी यही कहते हैं जिसका जन्म उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है पर ये कहता है कि हम पैदा तो हुए मरे नहीं पर प्रताप भानु ने मान लिया अच्छा पहली बात तो यही है वो कहता है कि जब से सृष्टि शुरू हुई तो इससे पूछो कब से हुई बस जब से हुई अजब इसमें भी अगर ज्ञानी महापुरुषों के ढंग से विचार करें तो यह जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का भी कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा और जब पिछला कोई जन्म नहीं रहा होगा तो कोई कर्म नहीं रहे होंगे और कर्म नहीं रहे होंगे तो कोई भाग्य कोई प्रारब्ध नहीं बना होगा तो जब सृष्टि शुरू हुई तो ये जीवन जो मिला वह किस प्रारब्ध के अनुसार आगे चला तब तो इसका उत्तर देने वाले कहते हैं कि जब प्रलय हुई थी तब के संस्कार थे सृष्टि आरंभ होने पर फिर शुरू हो गए जैसे आदमी सोता है सवेरे फिर अपने काम में लग जाता है तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं हम प्रलय की बात पूछे ना हम तो कह रहे जब सृष्टि शुरू हुई तब तो कहा कि तब तो बड़ी बड़ी ए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है <laughs> तो मुझे तो एक ही बात लगी एक संत ने कहा कि संसार में समझदारी से रहो इस संसार को समझने की कोशिश मत कर तुलसीदास जी कहते हैं विधि प्रपंच अस अचल अनादि ये प्रपंच है समझ में नहीं आता मुझे स्मरण आया हम सब के लिए सब संतों के लिए कल्प वृक्ष की तरह संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं ग्रंथ में कि मैंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा यह शरीर छूटने के बाद कौन जाता है और फिर जन्म किसका होता है यह प्रश्न किया तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं सोच रहा था को जो ग्रंथों में वर्णन है वही स्वामी जी बताएंगे कि इतने तत्वों को लेकर जीव जाता है और मन को लेकर मन के संस्कारों को लेकर जाता है फिर वासना के आधार पर तो बोले मैं तैयार बैठा था कि महाराज ये ये कहेंगे फिर मैं ऐसे ऐसे कहूंगा पर जब मैंने पूछा कि बाबा जन्म मृत्यु किसकी तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अपनी बुद्धि जन्म मरण को सिद्ध करने में काय को लगाते हो अरे इसके मिथ्यात्व को निश्चय करने में लगाओ काये और इस प्रपंच में और कितना सुंदर उत्तर है कि यह जगत प्रपंच है इस प्रपंच को काय को सत्य सिद्ध करने में लगे हुए हो उमा में अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना ये सृष्टि कब से हुई कैसे हुई अज सपने में न कुछ हुआ ना हो रहा था इसीलिए हमारे वेदांती संत क्या कहते हैं ना कच हुआ ना हो रहा ना कच हो ना हार और जो का त्यो भरपूर है अनुभव का दीदार ये जगत सब सपना है इसमें ना आगे ना पीछे ना इधर ना उधर इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है प्रातिभासिक सत्ता है पर ये कपटी मुनि कह रहा है कि जब से सृष्टि हुई पर प्रताप भानु ने मान लिया कैसा होगा अच्छा लेकिन जब इतने बड़े महात्मा है इतनी बड़ी उम्र है इनकी तो इनसे तो कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए बस कामना मन में आनी शुरू हो गई अब प्रताप भानु बोले कि महाराज अहो अहोभाग्य जो मेरा दर्शन मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपको बताऊं मैंने ऐसे ही कह दिया था मैं ही राजा प्रताप भानु हूं तो कपटी मुनि ने क्या कहा मैं जानता हूं तुम्हें पहले से जानता हूं और तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को जानता हूं तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो ना तुमने झूठ बोला था लेकिन मैं जानता हूं तो कैसे जानते हो तपस्या के बल पर सिद्धियों के बल पर अब सिद्धि के बल पर जानता हूं तो पहले ही जानता था और प्रताप भानु ने इसे चमत्कार मान लिया कहने लगा अब मुझे भी कुछ दे दो बोलो जो मांगो सो मिले क्या चाहिए अब मांग देखो कैसी अजीब है काम ना कैसे शुरू हुई अब तक दबी नहीं दमित वासनाएं अमित रूप ले जब दमित वासनाएं अमित रूप ले जब अंतकरण में उपद्रव मचाती अंतकरण में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 परेश्रम करे अब ये दमित वासनाएं उत्पन्न हुई कहने लगा महाराज बस एक इच्छा है अच्छा एक अद्भुत बात इस मन की इसने कभी नहीं कहा कि हमारी दस बारह इच्छाएं हैं अनेक इच्छा एक इच्छा है बस एक अच्छा जिस जो एक इच्छा है उसको पाना भी बस एक ही बार चाहता है एक बार मिल जाए बस और एक इच्छा और एक बार पाने की लालसा के कारण अनेक बार तो जन्म हो चुकी पर एक अभी भी बाकी है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी वो कम निकले इतनी इच्छाएं तो कपटी मुन्ने का आगे मांगो जो मांगोगे वही मिलेगा अच्छा देखो दो के यहां कोई कमी नहीं है देने में एक तो भगवान के यहां उनके पास सब कुछ है उन्हें देने में कमी क्या? जो मांगो सो मिल जाएगा तो एक तो वे कोई संकोच नहीं करते जो मांगो वही कहेंगे हाँ मिल गया जाओ मिलेगा और दूसरा उन्हें कोई संकोच नहीं होता जिन्हें देना ही नहीं है ये जिनके पास है ही नहीं देने को तो कहने में हर्ज क्या है बचन में काहे की दरिद्रता अजय फिर जो आप मांग रहे हैं वो आज तो मिलने वाला है नहीं क्योंकि हम आप मांगते भी वही है जो दो साल बाद मिले चार साल बाद मिले और तब के लिए कह दिया तो अब से तब तक तो हम मानते ही रहेंगे ना उन्हें चमत्कार है जब नहीं मिलेगा तब तो देख जाएगी तो राजा प्रताप भा ने वरदान क्या मांगा मेरा बुढ़ापा ना आए कभी बुढ़ापा ना आए हम कभी वृद्ध ना हो इसी तरह युवा रहे और कपटी मुनि ने कहा ए मस्तू तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा प्रताप भा ने पूछा सच हो जाएगा नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा बुढ़ापा कपटी मुनि बोला जैसे हमारी मृत्यु नहीं आती ऐसी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा और राजा प्रताप भानु ने मान लिया कि बुढ़ापा नहीं आएगा अब ठीक है वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट पराधीन हो जाता है जीवन ये युवा युवावस्था हमेशा रहे वाह वाह वाह बहुत बड़ी कृपा आपकी बड़ी कृपा कपटी मुन्ने कहा आप तो प्रसन्न हो हा महाराज लेकिन थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने सोचा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा लेकिन मृत्यु तो आ सकती है तो यह वरदान हुआ कि श्राप जैसे कोई किसी से कहे कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए मतलब जवानी में तो ही श्राप, तो ये वरदान है कि श्राप तो प्रताप बाबू ने पूछा कि बुढ़ापा तो नहीं आएगा मृत्यु हाँ वो तो आ सकती है अरे महाराज तो एक कृपा और करो हमें ज्यादा तो हमारी इच्छा ही नहीं एक और क्या मृत्यु ना आई कपटी मुन्ने का कि नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी हमने कह दिया इसलिए नहीं आएगी नहीं आएगी अब कहीं वो ऐसे कह रहे थे जैसे मौत इनसे पूछ कर आएगी कि आए कि नहीं हुँ? नहीं आएगी मृत्यु प्रताप भानु का अब ठीक है बुढ़ापा भी नहीं आएगा मृत्यु भी नहीं आएगी लेकिन शरीर के रोग डायबिटीज ब्लड प्रेशर सर्दी जुखाम बुखार हा ये तो आ सकते हैं ये ये तो आ सकते हैं तो महाराज बस एक वरदान और एक एक करते तीसरा हो गया ये क्या जरा मरण और दुख रहित तंग शरीर में कोई दुख न रहे बुढ़ापा न हो मृत्यु न हो कोई शारीरिक पीड़ा न रहे बस यही चलना कपटी मुनि बोला ए उमस तो ऐसे ही होगा न तुम्हारी मृत्यु बुढ़ापा आएगा तुम्हें न तुम्हारी मृत्यु होगी न तुम्हारे कोई शारीरिक पीड़ा होगी अब ठीक है मना अब मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा अब मेरी मृत्यु नहीं होगी अब मेरा शरीर रोगी नहीं होगा महाराज सब मिल गया सब मिल गया बस अच्छा एक इच्छा निवृत्त होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होने में देर कितनी लगती है तो तुरंत बोला लेकिन एक बात है महाराज क्या युद्ध में तो कोई मुझे हरा सकता है हाँ युद्ध में तो हार जीत तो लगी रहती है, हार सकते हो अच्छा तो शारीरिक तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी पर ये मानसिक वेदना में कैसे सह पाऊंगा हार की वेदना जो जीवन भर जीतता रहा वो हार जाए तो एक वरदान और थे समर जीते जनि को मुझको कोई युद्ध में न जीत पावे कपटी मुनिमुला ऐसा ही होगा मांग ले आज जी खोलकर मांग ले जो मांगना हो सो मांग ले और झूठों के लिए कहने में हर्ज क्या है अब ठीक है बुढ़ापा नहीं आएगा मृत्यु नहीं होगी शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी युद्ध में कोई जीतेगा नहीं हाँ लेकिन एक बात पूछें अब फिर लेकिन क्या हमारे अलावा और भी तो राजा रहेंगे हाँ ये तो धरती अनेक राजा नहीं, नहीं एक छत्र यही वरदान और दे तो हमारा ही राज्य रहे और कोई हमारे अलावा दूसरा राजा ना हो कबी मुनि बोला ये एमस तो ऐसा ही होगा अच्छा मैं ही राजा रहू और तो कोई नहीं ना लेकिन मेरे शत्रु तो रहेंगे हार भले ही जाए हमसे पर हमें मानेंगे तो नहीं और किसी को जबरदस्ती तो मनवाया नहीं जा सकता हाँ ये तो है तो एक वरदान और एक छत्र रिपुहीन मही शत्रुओं से रहत हो पृथ्वी अच्छा ठीक है यह भी होगा तो अब तो चुप हो जाना चाहिए सब मिल गया बुढ़ापा नहीं आएगा मृत्यु नहीं होगी कोई शारीरिक पीड़ा नहीं रहेगी युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा इन्हीं का राज्य रहेगा कोई शत्रु नहीं रहेगा पृथ्वी पर लेकिन तो भी एक इच्छा रही गई कौन सी महाराज ऐसा राज्य हमारा कितने दिन होगा बोला अब ये कोई ठिकाना जितने दिन चल जाए बोला ऐसा नहीं एक वरदान और राज कल्प सत हो कल्पों तक मेरा राज्य रहे कितनी इच्छाएं हैं अच्छा अब ये प्रताप भानु की कथा तो केवल संदेश देती है अगर हमें भी मौका मिल जाए तो इतनी इच्छाएं निकल पड़े जिनका हमें खुद पता नहीं है अभी और वही प्रताप भानु के साथ हुआ इतनी मन की वासनाएं इतनी मन की कामनाएं अब कपटी मुनि को मौका मिला मैं तुमसे कहता हूं काल हो तु पदना सीसा सा काल हो तु बदना सी सा काल एक छाड़ी वि एक विप्रकुल छाड़ी मही, एक छाड़ी मही काल हो तु बदनाई काल हो तो अदनाय कालहुत अ पदनाई काल पदनाई काल हो नाय सी सापदनाय तो अपदनाय तो पदनाई कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा प्रताप अब तो बड़े बहुत खुशी हुई पर कपटी मुनि बोला अब तक तुम लेकिन लगाते रहे अब मैं लेकिन लगा रहा हूं काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा बस एक कौन एक विप्रकुल छाण महीसा सब तुम्हारी बस में रहेंगे पर ब्राह्मण तुम्हारी बस में नहीं रहेंगे क्यों उनको बस में नहीं किया जा सकता नहीं तपबल विप्र सदा बरी आरा उनके पास तपस्या का बल है अगर वो क्रोधित हो गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा इसलिए डर यही है उनके पास तपस्या का बल है तपस्चर्या का के पास ज्ञान हो संयम हो संयम की शक्ति हो जो योगी हो वे कहीं श्राप न दे दें क्रोध न कर दें अच्छा बड़ी सीधी सी बात है जब एक और कहा जा रहा है कि वे ब्रह्मवेदता हैं, ब्रह्मज्ञ हैं वे तपस्वी हैं तो हम ऐसा काम क्यों करें कि उन्हें क्रोध आवे वे तो हमारे संरक्षक हैं अजय उनके हिसाब से ही चलना चाहिए उनके ढंग से चलना चाहिए महाजनो एन गता सपन था महापुरुष जिस मार्ग से चले उस पर चलें, वो जो रास्ता बताएं उस पर चलें। पर कपटी मुनि ने सलाह क्या दी कि तुम उनके हिसाब से मत चलो उन्हें अपने हिसाब से चलाओ उन्हें अपने बस में करो अब यह बड़ी अटपटी बात है हमारी शारीरिक संरचना इस तरह की है कि हमारे ये जो चार वर्ण हैं, वो प्रत्येक के शरीर में ही हैं। वेद मंत्र है आप तो जानते ही हैं। ब्राह्मण मुख मा सीत ये ये ब्राह्मण है सिर मुख ये हाथ क्षत्रिय है उदर वैश्य है चरण शूद्र है और मुझे तो लगता है कि इन्हीं की प्रधानता से सारी सृष्टि भगवान ने बनाई पूरा विश्व ब्रह्मांड बनाया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग ये चार वर्ण प्रत्येक के शरीर में कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं और जहां है वो व्यवस्था की दृष्टि से है पर परमात्मा की संरचना में यह चार वर्ण है अजय आप देखो ब्राह्मण का, का काम क्या है ज्ञान देना और ज्ञान रखना समझ रखना आप ये देखो सबको ज्ञान देने वाला सबके शरीर में यही केंद्र है दिमाग यही सबको ज्ञान देता है और ज्ञानेन्द्रियां लगभग सब यही है नेत्रों को रूप का ज्ञान है श्रवण को शब्द का नासिका गंध का रसना स्वाद का त्वचा तो स्पर्श का तो यहां भी त्वचा है तो ये ज्ञान का केंद्र तो यही है ये सबको ज्ञान देना अजय इसीलिए ज्ञान का सम्मान होता है तिलक यहीं लगाते हैं मुकुट यहीं पहनाते हैं माला यहीं अजय मान लो किसी के खोपड़ी में सिर में ज्ञान ना भी हो तो भी मुकुट यहीं पहनाएंगे माला यहीं पहनाएंगे यही तो रामचरित में का पूजी विप्रशील गुण अगर नहीं भी हो तो भी इसकी पूजा करते हैं तो यह ज्ञान सबको ज्ञान यहीं से मिलता है पांव किधर चले हाथ क्या करे ये इसीलिए इसको हेड बोलते हेड प्रमुख है अच्छा और ये हाथ छत्री है क्षत्रिय का काम है रक्षा करना ये प्राकृतिक है किसी ने सिखाया नहीं किसी भी अंग पर कोई प्रहार करे तो हाथ ही आगे बढ़ते सिर पर कोई डंडा मारे तो रक्षा करने कौन आता हे भैया क्या कह हैं डंडा भर मारो नहीं नहीं ऐसे नहीं अच्छा पेट पर भी कोई प्रहार करे तो हाथ आगे हो जाते हैं नहीं नहीं, नहीं, नहीं भैया ऐसे बच करो अच्छा अब एक बात हो जो हाथ से ज्यादा मजबूत पांव हैं और पांव पर भी कोई डंडा मारे तो रक्षा कौन करता था? हाथ अरे नहीं उड़िया ही हाथ अस्नेह के घाए, कोई तलवार लेकर भी आगे दौड़े तो हाथ आगे हो जाते हैं घाव सहन कर लेते हैं पर सिर को पेट को पांव को तीनों को बचाते हैं ये क्षत्रिय हैं ये ब्राह्मण की रक्षा करते हैं वैश्य की रक्षा करते हैं शूद्र की रक्षा करते हैं ये क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण देवता है सिर ब्राह्मण ब्राह्मण मुखमासी बाहुराज और ये उधर वैश्य है दिखाई नहीं देता पर भीतर फैक्ट्री चल रही है चल रही है। इधर से जो भी जाता है मुख्य द्वारा भीतर और उस फैक्ट्री चल रही है और दिन रात चलती है दिन रात चलती है और इससे जो शक्ति मिलती है सबको सिर को भी इसी से शक्ति मिले पाव को भी इसी से शक्ति मिले हाथ को भी इसी से शक्ति मिले गुप्त है फैक्ट्री चले यही गुप्ता जी है गुप्त है अंदर ही अंदर अंदर, अंदर चल रहा है ये वैश्य पर इन्हीं के कारण सबको शक्ति मिलती है वैश्य के व्यवसाय से ही ब्राह्मण को विचार करने की शक्ति मिलती है क्षत्रिय को रक्षा करने की शक्ति मिलती है और शूद्र को सेवा करने की सामर्थ्य शक्ति मिलती है इनसे ये वैश्य है और चरण शूद्र हैं देखो ये तीनों का भार उठाए पेट का भी हाथों का भी सिर का भी चरण शूद्र है एक सज्जन मुझसे कहने लगे आपके यहां तो शूद्र अछूत हैं अछूत माने जाते हैं हमका प्रचार गलत हो गया हमारे यहां शूद्र कभी अछूत नहीं है बोले क्यों हमने कहा हमारे यहां तो चरण शूद्र माने जाते हैं और जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हों वहां शूद्र अछूत कैसे हो सकते हैं हमारे तो चरण छूते हैं। अज्जा और कितनी अद्भुत बात है सिर रखते हैं चरणों यह हमारे यहां शूद्र और ब्राह्मण का मिलन है हमारी संस्कृति बहुत उदार है बड़ी विचार संपन्न है अब यह बात अलग है कि यह मंत्र विचारकों के हाथ न पड़े प्रचारकों के हाथ पड़ जाए और कुछ का कुछ अर्थ हो जाए वो एक अलग बात है लेकिन ये चारों तो यह सिर ब्राह्मण है बुद्धि है बुद्धि का देवता है ब्रह्मा है और कपटी कपटीबुनी कैसी भी चित्र सलाह दे रहा है ब्राह्मण के अनुसार चलना माने बुद्धि के अनुसार चलना और यह कहता है कि तुम ब्राह्मणों के अनुसार मत चलो ब्राह्मणों को अपने अनुसार चलाओ इसका अर्थ है कि तुम दिमाग के ढंग से मत चलो बुद्धि के हिसाब से मत चलो बुद्धि को अपने हिसाब से चलाओ बुद्धि के हिसाब से चलने वाले बुद्ध हो जाते हैं और बुद्धि को अपने हिसाब से चलाने वाले बुद्धू रहते हैं इसलिए हमेशा बुद्धि अजय और अपने यहां वेदों से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक हम सनातन धर्मियों ने भक्तों ने एक ही वरदान मांगा एक पवित्र बुद्धि का गायत्री मंत्र में भी पवित्र बुद्धि की प्रार्थना है धियो यो न प्रचोदया श्री रामचरित मानस में जास कृपा निर्मल मति पाव और श्री हनुमान चालीसा तक मैं कुमति निवार सुमति के संगी क्योंकि दिमाग अगर ठीक है तो सब ठीक है एक आदमी बोला हमारा तो पेट खराब हो गया क्यों खा गए ज्यादा वो कहते रहे तो तो रोका नहीं था बोले दिमाग में तो आई बात कि ना खाओ लेकिन हम स्वाद में खा गए तो पेट बाद में खराब हुआ पहले दिमाग खराब हुआ जिसके जीवन में भी जो कुछ खराबी आती है बुद्धि पहले खराब होती है इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश का समय हो तो बुद्धि विपरीत हो जाती है और बुद्धि विपरीत ना हो तो कुछ भी विपरीत ना हो काल दंड गए काहू न मारा हरे धर्म बल बुद्धि विचारा और मुझे लगता है कि देखो दशरथ जी गुरु जी के अनुसार चले वशिष्ठ जी के अनुसार चले और वशिष्ठ जी ब्राह्मण हैं, गुरुदेव हैं, विमल बुद्धि के रूप हैं, तो दशरथ जी उनके अनुसार चले तो उनके घर में राम प्रकट हो गए और प्रताप भानु ब्राह्मणों के अनुसार नहीं चले ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा तो रावण बने जो बुद्धि के हिसाब से चलते हैं उनके जीवन में परमात्मा का अवतरण होता है और जो बुद्धि को अपने ढंग से चलाते हैं उनके जीवन में राक्षसत्व तो आता है रावणत्व तो आता है यह कथा यही संकेत करती है कपटी मुनि कहता इन्हें बस में करो तो यह तो तपस्वी है यह तो विद्वान है ब्रह्मज्ञ है पूज्य है तो कपटी मुनि बोला इनको खिला पिला के मिलाओ अब बोलो इनकी सुचिता बिगाड़ो पवित्रता की तो शक्ति है तो इनको खिलाए पिलाएं हाँ खिला पिलाकर अपने बस में करने के लिए प्रताप भानु राजी हो गए उपाय क्या है महाराज कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे पुरोहित का हम हरण करके लाएंगे और पुरोहित का रूप बनाकर हम आ जाएंगे पुरोहित शब्द में हित है जिसके द्वारा हित होना हो उसका तो हरण कर लेंगे और ये कहता है कब्डी बन के हम पुरोहित बनकर आएंगे इसका अर्थ है कि हम हितैषी होंगे नहीं बनकर आएंगे और तो जो हितैषी ना हो और बनकर आए वे तो जीवन को नष्ट करने के लिए ही आएंगे और जिनसे हित हो असली पुरोहित का हरण और नकली पुरोहित का पदार्पण ये तभी होता है जब दुर्बुद्धि होती है विभीषण जी ने रावण से यही कहा था तब उर्मति बसी विपरीता हित अनहित मानव रिपुप्रीता और प्रताप भानु ने बात मान ली और प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा कि अब विश्राम करो गये निशी बहुत सैन अब कीजे और मोहितोहे भूप भेंट दिन तीजे तीसरे दिन हमारी तुम्हारी भेंट होगी अच्छा लेकिन एक बात मैं आऊं तो पहचान लेना कहा वो तो ठीक है आ, और कहा कि तुम निश्चिंत होकर सो जाओ तुम सोओगे यहां जगोगे घर में अरे महाराज मैं वहां हां तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें तुम्हारे भवन में और घोड़े को आसुसाला लेकिन एक बात है ये चमत्कार तो होगा पर किसी को पता मत लगने देना दो कान हमारे दो तुम्हारे चार तीसरे के पास बात नहीं जानी चाहिए छठे श्रवण यह परत कहानी नास तुम्हार सत्यम बानी मैं भोजन बनाऊंगा तुम तो भोजन परोसना एक वर्ष तक ब्राह्मणों को निमंत्रित करो ठीक है प्रताप भाव ने पूरी बात मान ली और सो गए अब वह तो सो गए पर कपटी मुनि को नींद नहीं आ रही यह हाल है दूसरों को विश्राम देने की सलाह देने वाले को खुद नींद नहीं आ रही उन्हें खुद विश्राम नहीं मिल रहा है श्रमित भूप निद्रा अति आई और सो किम सो सोच अधिकारी वो कैसे सो जाए उसको तो बड़ी चिंता है राजा सो रहा है उसी समय काल केतु आया राक्षस अब इन शब्दों पर भी विचार करो सत्य केतु का बेटा सो रहा है और काल केतु जाग रहा है केतु माने झंडा सत्य की ध्वजा फहराने वाले का वंशज अंशज जब सो जाए तो फिर काल का झंडा फहराने ही लगता है और रात का समय है अच्छा रात का समय किसके जीवन में आया का प्रताप भानु के जीवन में तो भानु के जीवन का सौभाग्य सूर्य का सौभाग्य दिन है और रात्रि तो उसके लिए प्रतिकूल है दुर्भाग्य है तो प्रताप भानु का बुरा समय आया इसका अर्थ यह है कि समय बड़ा बलवान है ये जाग रहा है कितनी अद्भुत बात है राजा सो रहा है पर काल के तो जाग रहा है हम लोग सोते रहते हैं पर हम लोगों का समय तो जागता रहता है समय कभी नहीं सोता और यह आया थोड़ी देर छिप गया था गुफा में यह काल भी कभी कभी छिप जाता है हमको लगता है ही नहीं पर जैसे ही हम सोते हैं हम इससे आंख मूंते हैं वैसे ही यह प्रकट हो जाता है और इसने कपटी मुनि से कहा कि अब तुम चिंता मत करो तुमने हमारी सब भूमिका बना दी तो काल के दुराक्षस ने चमत्कार किया भानु प्रतापय बाज समेता राजा प्रताप भानु को घोड़े के सहित अच्छा राजा जहां जाता है घोड़े के साथ जाता जाएगा और घोड़े सहित आ गया सोते हुए आ गया अच्छा घोड़ा माने मन ये इच्छा जिसकी होती है मन के आधार पर ही तो चलता है घोड़े के आधार पर मन एक आदमी लड्डू बांट रहा था लो लड्डू लो लड्डू लो किसी ने कहा किस खुशी में बांट रहे हो बोला हमारा घोड़ा खो गया है इस खुशी में बांट रहे हैं तो किसी ने कहा घोड़ा खो गया ये खुशी की बात है घोड़ा खो गया ये खुशी की बात है उसने कहा कि हाँ घोड़े के जाने का दुख नहीं है खुशी हमें दूसरी है क्या बोले अच्छा था कि हम घोड़े के साथ नहीं थे नहीं तो हम भी खो जाते हम तो बच गए और संकेत बड़ा सार्थक है घोड़े के साथ रहता तो शायद खो जाता अगर हम भी मन के साथ रहेंगे तो हमारा भी पता नहीं लगेगा इस भीड़ में हम खो जाएंगे इसलिए मन से अपने को अलग करके देखना राजा पहुंच गया और उस काल के तो राक्षस ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि राजा को तो भवन में और पुरोहित कहा और अश्व को अश्वशाला में और पुरोहित का हरण करके लाए अब राजा प्रताप भान जगा अभी रात थी जो देखा कि हम तो भवन में आ क्या चमत्कार हुआ है बड़े पहुंचे हुए महात्मा उनको प्रणाम है लेकिन किसी को पता न लग जाए इसलिए चुपचाप उठा और अश्वशाला से घोड़े को खोला उस पर बैठकर फिर जंगल चला गया और दो पहर बाद लौट कर आया गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा अरे राजा साहब आ गए राजा साहब आ गए राजा साहब आ गए वो तो राजा सोचे हा हा क्या चमत्कार हुआ है क्या चमत्कार हुआ इस चमत्कार के संदर्भ में मुझे एक बात याद आई पूज्यपाद पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज ने इस प्रसंग में अद्भुत बात कही बहुत अद्भुत बात उन्होंने कहा कि देखो चमत्कार दो ने किए ये कपटी मुनि नकली संत है और हनुमान जी असली संत है क्यों कुबेश साधु हनुमान हो जिम जग बनता हनुमानो तो हनुमान जी ने भी चमत्कार किया और इस कपटी मुनि ने भी चमत्कार किया लेकिन अद्भुत बात है क्या हनुमान जी सोते में सुमंत को घर से उठा लाए और राम जी के चरणों में ले आए और इस कपटी मुनि ने काल केतु के द्वारा ऐसा चमत्कार किया कि राजा साहब को घर भेज दिया तो चमत्कार तो निस्संदेह दोनों ने किया लेकिन आप यह देखें कि चमत्कार का परिणाम क्या हुआ कि चमत्कार कोई कर भी दे तो एक ने ऐसा चमत्कार किया कि राम जी से जोड़ दिया और दूसरे ने ऐसा चमत्कार किया कि काम से जोड़ दिया तो चमत्कार आपको जोड़ता किससे है यह देखना चाहिए अगर कोई आपको भगवान से जोड़े आत्मा से जोड़े परमात्मा से जोड़े सत्संग से जोड़े तो चमत्कार सार्थक है जैसे यहां सत्संग हो रहा है और कोई आपको वहां से प्रेरणा देके यहां ले आए जैसे हमारे श्री चिमन भाई जी कल कह रहे थे कि प्रेरणा देकर ले आओ मुझे भी किसी की प्रेरणा मिली तो यह प्रेरणा चमत्कार है आपके लिए क्योंकि आप सत्संग में आ गए और कोई यहां से उठा कर ले जाए कि चलो यहाँ क्या रखा ले वो भी गया <laughs> लेकिन आपको पहुंचाया कहा इसलिए कथा ये संकेत करती है कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में न पड़े जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन प्रताप भवन तो इतना प्रभावित कर पुरुष जी आते होंगे गुरुजी आते होंगे जिनके कारण ऐसा हुआ कपटी मुनि पहुंच गया वो काल के तो कपटी मुनि को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी काल केतु राक्षस पुरोहित के रूप में आया नृपहर से उचान गुरु गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए भ्रम बस रहा नचेत उसे भ्रम हो गया था कोई होश नहीं रहा तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रित किया आज से एक वर्ष तक नित्य आप प्रसाद पाने यहीं आवे भोजन यहीं करें ब्राह्मणों ने कहा राजा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का भक्त है बुला रा चने सब लोग गए अब उसने क्या किया माया मय तेही की रसोई माया मय तेई की माया मय तेही की न रसोई ते तेह कह की माया मय तेह की रसोई व्यंजन बहुन सकाई Sakai, ah ah, te gin rasoi, maya maye, maya may te gin, rasoi, maya maye te. व्यंजन बहु गण सके न कोई माया मैं नाया मैं रसोई बनाई और इतने तरह के व्यंजन की जिन्हें गिना न जा सके अब श्री तुलसीदास जी कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं अरे व्यंजन हैं कितने बनाए होंगे दस बारह पंद्रह बीस तो गिने क्यों नहीं जा सकते श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए नहीं गिने जा सकते क्योंकि रसोई माया मय है जो दिख रहा है वो है ही नहीं मां माने नहीं या माने जो जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे वो है रसोई तो सही बात यह थी कि कुछ वहां बना ही नहीं था बना सा दिख रहा था यह राक्षसी माया राजा साहब परोसने लगे पर जैसे ही परोसने लगे वह अब ये तो जादूगर के ऊपर जो दिखाना चाहे देखो एक सज्जन बोले कि यह तो बात समझ में नहीं आती ये जब रघुपति करें जब सो तस् हो ये तो परमात्मा जिसको जब जैसा कर दे ये क्या बात हुई साहब अब क्या ऐसा संभव है जब रघुपति करें जैसो स्टेशन हो वो वैसे ही हो जाता ज्ञानी होने पर भी कहो मूर्ख हो जाए मूर्ख हो तो ज्ञानी हो जाए और जैसा चाहो वैसा बन जाए ये यही क्या मतलब क्या ऐसा संभव है हमने कहा है कि इस युग में कोई प्रमाण हमने कहा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या जादूगर अपने जादू के प्रभाव से वह जो दिखाना चाहता है आप वही देखते हो जहां जो चीज नहीं है वही दिखा दे और हो तो नहीं दिखाए और नहीं हो तो दिखा दे जब साधारण सा जादूगर आप पर अधिकार करके दृष्टि बंधन करके जैसा चाहता वैसा दिखा देता है तो वह परमात्मा से बड़ा जादूगर कौन वो ऐसा सूत्रधार है कि जब जिसको जैसा चाहे वैसा करते उसकी माया वो मायापति है आप सोचे जब मायावी ये सब दिखा देते हैं तो मायापति के चमत्कार का क्या कहना इसलिए यही जब रघुपति कर रही जस तस्ते ही छन हो पर यहां प्रताप भानु जैसे ही परोसने लगे वैसे ही आकाशवाणी हुई और ये आकाशवाणी कोई देववाणी नहीं है ये उसी राक्षस की करतूत है भय आकाश वानी ते काला विप्रभृद उठी उठी गृह जाहु है बड़ी हानि अन्न जनि खाह भोजन मत करना बड़ी हानि है क्यों भय रसोई भूसू नास ब्राह्मणों के मांस से भोजन बना है और तुलसीदास जी लगते विविध मृगन कर आमिख राधा तेम विप्र मासु खलु साधा तरह तरह के पशुओं का मांस बनाया उसमें ब्राह्मणों का मांस डाल दिया अब इस पर बहुत लोग कुतर्क करते हैं वो कहते हैं इसका मतलब पशुओं का मांस तो ब्राह्मण खाते थे वो तो ब्राह्मणों का मांस था इसलिए वो नाराज हो गए तो पशुओं का मांस तो रहा होगा अरे हमने कहा कि भाई जब आगे ही लिखा है कि माया महते की न रसोई तो कुछ था ही नहीं दिख रहा था ये सब व्यंजन दिख रहे थे कुछ नहीं था इसीलिए आगे आया सब तुझ उठे मान विश्वासों ब्राह्मणों ने मान लिया कि ठीक हो रहा और ब्राह्मण भी उत्तेजित होकर खड़े हो गए अगर नहीं कर विचार तुमने विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करा रहे हो हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ तुमने विचार जा नहीं किया अप्रताप भान घबड़ा के गया तो वहां तह नहीं असन नहीं विप्र सु अगर भोजन बना था तो कहा चला गया न वहां भोजन था न भोजन बनाने वाला था कुछ नहीं तब राजा प्रताप भानु रोते हुए आया सब प्रसंग मही सुनाई त्रिषित परेव अवनी अकुलाई ब्राह्मणों को पूरी कहानी सुनाई घटना सुनाई अब फिर आकाशवाणी हुई ये आकाशवाणी कालकेतु की हुई नहीं है राक्षस की ये आकाशवाणी देववाणी है भगवान नहीं मानो कहा हम ब्राह्मण आप तो बुद्धि के देवता माने जाते हो आपने यह तो कह दिया कि प्रताप भानु से कि तुमने कुछ विचार नहीं किया नहीं कह चुकी न विचार लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपने श्राप देने में कौन सा विचार किया प्रव श्राप विचार नदीन आपने भी तो विचार नहीं किया और अद्भुत बात है यही जीवन का सत्य है कि दूसरा आदमी विचार नहीं कर रहा है ये तो हम विचार करते हैं कर हम विचार कर रहे हैं कि नहीं ये हम विचार ही नहीं करते हमें सोचना विचारना आता ही नहीं है हम दूसरे के विचार का विचार करते हैं एक आदमी कह रहा था कि एक नौकर की जरूरत है तो दूसरा बोला कि हमें रख लो काम क्या है का काम तो हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन जरा अकल से कमजोर हम कुछ विचार नहीं पाते हैं सोच नहीं पाते हैं इसलिए तुम्हें रखा है विचार तुम करना काम हम करेंगे तो आदमी बोला कि हम राजी हैं पर हमें मिलेगा क्या तो क्या तीन महीना देंगे क्या ठीक है पर थोड़ी देर में उस आदमी ने पूछा कि तुम हमें तो तीन दोगे पर तुम क्या करते हो बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं तुम्हें कितना मिलता है का डेढ़ हजार का जब तुम्ही को डेढ़ हजार मिलता है तो हमें तीन हजार तुम कहां से दोगे बोली ये तुम सोचो विचारो इसीलिए तो तुम्हें रखा है अब ऐसी तो हालत है अब ब्राह्मण प्रताप भानु से तो कह रहे हैं कि तुमने विचार नहीं किया पर ब्राह्मणों ने खुद विचार नहीं किया कि इतनी जल्दी श्राप मत दो अरे विचार तो कर लो कि सच्चाई क्या है फिर दे देना श्राप, पर दे दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु को फिर समझाया भूपति भावी मिटई नहीं ब्राह्मणों ने भी कहा कि यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है लेकिन ये होनी है हो गई यद्यप इन्हें दूषण तोड़ पर इतना जरूर है कि तुम राक्षस भी रहोगे तो बलवान रहोगे धनवान रहोगे वैभववान रहोगे और ये ये दोष परिणाम क्या हुआ प्रताप भानु का कोई दोष नहीं तो भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया बिना बिचारे। और वह प्रताप भानु रावण बना तो उसने क्या किया ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं था पर सताना शुरू किया बिना बिचारे अच्छा एक बात हम लोग तो और रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया ये कहते हैं लेकिन पहली बात ये सोचो कि ये रावण बनाया किसने ब्राह्मणों ने तो ब्राह्मणों ने जब रावण बनाए तो रावण किसका विरोध करे ब्राह्मणों को ही करेगा कि नहीं तो हम लोग ये तो विचार करते हैं कि ब्राह्मण का अपमान कर, तो करते ब्राह्मणों का अपमान करते हैं लेकिन अपमान करने वाली बनाई किसने ब्राह्मणों तो हमें भी तो विचार करना चाहिए नहीं का चुकी विचार प्रताप भानु से तो हम कहते हैं लेकिन जब भगवान कहते हैं कि विप्रव श्राप विचार न दीना इसलिए ये धर्म की परंपराएं इतनी रहस्य भरी है कि धर्म का प्रचार तो जरूर होना चाहिए पर प्रचार के पहले विचार होना चाहिए अब जो देखो सो प्रचार के लिए तैयार है विचार करने की कोई सोचता ही नहीं है एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई स्वामी जी महाराज तो वो कथा हुई जैसे होती है बड़े ढंग से हुई एक श्रोता आए तो हमसे कहने लगे बोले महाराज भागवत में तो बड़ा आनंद आया लेकिन भागवत तो संस्कृत में है हमने कहा तो बोले हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला सात दिन में एक श्लोक नहीं सात दिन में एक श्लोक नहीं तो हमने व्यंग में हंसकर उनसे कहा हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए है उसको श्लोक से क्या मतलब <laughs> परलोक के लिए अब जब इस तरह का प्रचार होगा तो प्रचार ही हमें इस ग्रंथ से अपर्चित कर देगा पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रातः कालीन सत्संग में श्रीमद् भागवत पर ही प्रवचन कर रहे हैं आप विचार करें कि भागवत में क्या क्या है तो मेरे कहने का आशय यह है कि जिसका हम प्रचार करें उसका विचार तो करें और मैं भी आपसे कहता हूँ जिसका प्रचार हो रहा उस पर भी विचार करें देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया कब मतलब के यार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया तन निरोग धन जेब में जब तक तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया कोई मकान पुराना हो दीवाल गिरने वाली हो तो लोग दूर से निकलते हैं कि हम पर ही ना गिर पड़े अक्सर यही होता है कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं निर्धन को गिरती हुई दीवार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया प्रतिभा का कुछ मूल नहीं है प्रतिभा का कुछ मूल नहीं है सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया संतों का संदेश यही है मूल मंत्र राजेश यही है हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया देख लिया संसार हमने देख लिया संसार आ और यही हुआ विचार न प्रताप भानु ने किया न विचार ब्राह्मणों ने किया और जब दोनों ओर से विचार नहीं हुआ तो रावणत्व पैदा हो गया अजय एक और अद्भुत बात प्रताप भानु धर्मात्मा तो था लेकिन रावण विद्वान बना इतना विद्वान तो प्रताप भानु भी नहीं था दस सिर उसके थे दस, दस सिर पर सिर ही सिर हनुमान जी ने उससे यही कहा कि सिर तो ठीक है लेकिन उर खराब है दिल दिमाग ठीक है दिल खराब है तो हृदय अच्छा एक बात और देखो हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर्धरहू लंका अचल राज तुम करहु राम जी के चरणों को हृदय में रखो लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा अब हनुमान जी के भी सिर एक है और सिर एक से अर्थ जैसे सिर एक हो और सीधा हो तो आप सिर पर कोई भी जल डालें जल की धार छोड़ें तो वो इधर उधर नहीं जा सकती ऐसे नहीं जाएगी उधर गिरे इधर गिर ना वो सीधी सिर को भिगोती हुई ऐसे जाएगी इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा है उसके सिर में जब गुरुदेव की ज्ञान की धारा गिरेगी तो सीधी हृदय में जाएगी स्नान हो जाएगा हृदय को छुएगी हृदय को छूते हुए ज्ञान जाएगा अच्छा और एक सिर होगा तो पूरा शरीर भीगेगा सिर पे धार गिरता पूरा शरीर भीगेगा इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा होता है सरल होता है श्रद्धावनत होता है अभिमान के कारण टेढ़ा नहीं होता है उस पर गिरने वाली धार जैसे पूरे शरीर को भिगोती है इसी तरह जिसके जिसका सिर श्रद्धालु है उस पर गिरने वाली गुरु ज्ञान की धारा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है हृदय को भर देती है और इसीलिए हनुमान जी के ज्ञान यहां आया बुद्धिमता वरिष्ठम तो हृदय में क्या आ गया कि जासु हृदय आगार बसई राम सर चार धन भगवान आ और रावण क्या पांच सिर इधर चार सिर इधर एक सिर बीच में आप सोचो जिधर पांच सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा जिधर चार सिर होंगे उधर वजन कम होगा एक सिर बीच में तो गर्दन तो टेढ़ी रहती होगी बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा संतुलन है ही नहीं अच्छा और जब रात को सोए तो करवट कैसे बदले क्योंकि रावण खुद सोता नहीं है दूसरे को सुख से सोने नहीं देता जितने अभिमानी होते इनकी गर्दन टेढ़ रहती है ये सुख से सो ही नहीं पाते रावण के साथ भी वही है अज्ञा तो रावण के पांच सिर इधर चार सिर इधर इसका अर्थ क्या है क्या रावण के दस सिर का क्या अर्थ कभी कभी मुझे लगता है कि दस सिर को लेकर अलग अलग व्याख्याएं विद्वानों ने महापुरुषों ने की है पर मुझे एक सरल सीधा सा अर्थ लगता है इसके सिर हैं दस और अपने आप प्रमुख ग्रंथ ही दस हैं चार वेद छह शास्त्र पूरे दस है छह शास्त्र और चार वेद ये दसों जिसकी बुद्धि में भरे हों वही दस सिर है चारों वेद छह शास्त्र भरे हैं लेकिन इसके पांच श्रीधर चार श्रीधर रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं है इधर उधर वालों के लिए है। कुछ इधर वालों को कुछ इधर वालों को कुछ इधर इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान का प्रचार तो करता है पर उस ज्ञान का विचार नहीं करता ज्ञान का प्रचार तो करता है क्यों विचार पिछले जन्म में ही नहीं किया तो इस जन्म में क्या करें अच्छा सोचता भी तो उल्टा ही सोचता है शंकर जी गुरु हैं पर शंकर भगवान कहते हैं कि रावण हमें देखकर हंसता है तो शंकर जी से पूछा क्यों हंसता है बोले वो हमारी तरफ देखता है फिर अपनी तरफ देखता है और ये कहता है गुरु जी इधर देखो आपके तो पांच ही सिर हैं, यहां दस हैं तो आपसे दुगुने तो हम वैसे ही हैं आपसे ज्यादा जानते हैं तो गुरु क्यों बना लिया तो बनाना चाहिए इसलिए बना लिया और अब जिसकी ऐसी श्रद्धा हो विचार कहां है उसके जीवन यह रावण आया कुल तो बड़ा अच्छा था उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप अनुप। आ आ आ, आ, आ। तदपि मही सुर श्राप बस भय सकल अघरू आप तो की नीन विविधता पतीन भाई विविधता विविधता परम नौ परम उग्र सोभरने आ आविध ती तीन विविध तपति हो भाई तीन विविध तपति नीन विविध तपति तीन भाई प्रताप भानु तो बना रावण उसका भाई अरिमर्दन बना कुंभकर्ण और जो प्रताप भानु का मंत्री थे धर्म रूचि वे भक्तराज विभीषण के रूप में जन्म लेकर आए मुझे तो लगता है कि ये तीनों भाई तीन गुणों के ही रूप हैं और लंका त्रिकूट तीन चोटियां तीन कूट उस पर लंका उसमें ये तीन ये तीन तीन का बड़ा संयोग है लंका में त्रिकूट और तीन भाई और त्रिजटा तीन ही तीन है अब ये तीन गुण रावण रजोगुण का रूप है कुंभकर्ण तमोगुण का रूप है विभीषण जी सतोगुण के रूप है और इन तीनों भाइयों ने तपस्या की शक्ति पाने के लिए वरदान पाने के लिए देखो मंदिर में सभी लोग जाते हैं दर्शन करते हैं पर अपने अपने संस्कारों के आधार पर प्रार्थना करते हैं वरदान मांगते हैं इन तीनों ने तपस्या की ऐसी तपस्या की परम उग्र सो बरन न जाई वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी आए गए निकट तप देख विधाता और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए शंकर भगवान से कहा कि आप भी चलो क्यों उन्हें आपका चेला है वरदान तो हम देंगे पर आपकी उपस्थिति में देंगे अच्छा शंकर जी को लाना क्यों क्योंकि रावण ने वरदान क्या मांगा जैसी ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो रावण बोला हम काहू के मर मारे अब इतनी दिन तो तपस्या की और परम उग्र तपस्या की वरदान क्या मांगा कि हम मरे नहीं अब इसमें व्यंग क्या था कि हम मरे नहीं इतने ही नहीं हमें कोई ना मार सके हम काहू के मरे ही ना मारे हमें कोई ना मार सके इसमें व्यंग क्या कि हम चाहे सबको मार डालें वही पुरानी वासना कि हमको कोई ना जीत पाए हम सबको जीत ले इस ये कथा यह संदेश देती है कि कितने देखो आप कितने कपड़े बदलने पर आदमी तो आप वही हैं ये तन बदलने से मन नहीं बदलता राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना तन बदलने कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है मन तो वही है मन वही पुराना है कपड़े बदल के आ गया है जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के वही वासना हमको कोई नहीं जीत पाए हम सबको जीत ले और रावण बना प्रताप भानु तो इस जन्म में क्या बोला हमको कोई ना मार पाए मतलब हम सबको मार डाले पर हमें ना मारे कोई ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे इसलिए हम शंकर जी को संग ले आए अच्छा शंकर जी को संग लाने का आशय बड़ा सीधा था है ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म के हेतु ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है और शंकर जी सृष्टि के संगारक मृत्यु के देवता है तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसीलिए शंकर जी को ले आए कि जन्म के देवता के साथ ही मृत्यु का देवता भी उपस्थित रहता है जन्म ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु है और मृत्यु के देवता को दिखा देना जरूरी है क्यों क्योंकि रावण तुम तप की शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग न करो ये तब संभव है कि अपनी मृत्यु भी देख लो मृत्यु का देवता भी देख लो तो तुम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे जिन्हें अपनी मृत्यु दिख जाती है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान रावण बोला तो फिर ब्रह्मा जी बोले और कोई वरदान मांगो शंकर जी खड़े ये इनके डिपार्टमेंट की बात है कि तुम न मरो ये तो संभव नहीं है रावण बोला तो फिर का हम एक संशोधन कर सकते हैं कि तुम जिस तरह चाहो वैसे मर सकते हो लेकिन न मरो ये संभव नहीं है तो कहा बान और मनुष्य जाति दू ही बान बंदर और मनुष्य के हाथ से मरु ब्रह्मा जी बोले ठीक तो रावण ने सोने की लंका बसाई रजोगुणी मन सुनहेली कल्पनाओं में ही तो खोया रहता है रजोगुणी मन सुनहेली कल्पनाओं में खोया रहता है अजा अच्छा सोने की लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है ये सुनहली कल्पनाओं में खो जाने वाला रजोगुणी मन यह जानता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी भी तो संसार सागर में ही है अजा अच्छा, अच्छा। देख देख कर खुश होता है देख देख कर ये हमारा वैभव ये देखो ये, देखू। ये, देखू। ये देख। मैदानों दानव मै तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा मंदोदरी से विवाह हुआ और यक्षों ने यह बसाई उनको भगा दिया और लंका का स्वामी बन के बैठ गया अब अपनी भुजाओं का बल देखता है ये इजोगुणी प्रवृत्ति है अच्छा उसे दुनिया बड़ी अच्छी लगती है पर कुंभकर्ण से काग वरदान मांगो सो कुंभकर्ण ये मांगने वाला था कि एक आध दिन सोए बाकी समय हम जागते रहे पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि बदलवाई तो बोला हम छह महीने तक सोए एक आध दिन जागे ये तमोगुणी प्रवृत्ति है कि किसी का अरे देखो कितनी बढ़िया होगी अब थोड़ा आराम करने दो सोने दो आंखें मूंदे पड़ा रहता आलस में ही आलस्य आलसी होना बड़ा कठिन काम है अरे आलसी बना नहीं जा सकते होते हैं वो तब और जो बनते हैं वे असली आलसी नहीं होते एक बार एक राजा को बड़ी चिंता थी कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, सूची बनाओ सूची बनवाई गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ मंत्री ने कहा कि ऐसे किन किनकी से कौन कहेगा कि हम आलसी हैं और आलसी तो सबसे पहले ये कहेगा हम कहे को आलसी यही है तो क्या करें तो मंत्री ने सुझाव दिया कि आलसी घर बनवा दो आप तो आलसी घर घास फूस के झोपड़े बड़े आरामदायक बनाए गए और मुनादी कराई गई पूरे शहर में आलसीयों के लिए पहली बार सुनहरा अवसर आलसी घर तैयार है आराम से आके रहो शर्त एक ही है यहां कुछ कर नहीं सकते वही भोजन वही पानी वही आराम सब कुछ वहीं अब ऐसा मौका छोड़े कौन दूसरे दिन सब आलसी घर भर गए हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा पाहा। कुछ लोग प्रतीक्षा में थे बेटिंग में थे कि किसी का कैंसिल हो तो हमें राजा ने तो सिर पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस देश में हो उसकी क्या प्रगति होगी राजधानी में इतने आलसी मंत्री ने कहा हजूर ये एक भी नहीं है मुश्किल से एक आध होगा कोई इनमें तो कैसे पता करें बोले आग लगवा दे झोंपड़े थे अब आग लगी तो कैसे ही आलसी हो कौन बना रहे उसमें सब भाग गए लेकिन आश्चर्य दो पड़े थे उसमें वो नहीं हट रहे थे उनको चिलम पीने की आदत थी तो एक दूसरे से कह रहा था कब तो झोपड़े में ही आग लग गई उठकर चिलम जला ले तो दूसरा बोला वहां तक तो कौन जाए आग तो खुद यहीं तक आई जा रही है मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं बाकी हो ही नहीं सके तो झोपड़े में आग लग जाए चाहे सोने की लंका में आग लग जाए कुमकरण को तो सोने से मतलब तुम जानो तुम्हारा सोना और हम जाने हमारा सोना ये तमोगुणी वृत्ति है आलस्य पड़े रहे और वो रजोगुणी वृत्ति है इसको जीत लें उसको जीत ले ऐसे करें वैसे करें और सतोगुणी वृत्ति देखो ब्रह्मा जी ने किसी से नाता नहीं जोड़ा पर विभीषण जी से जोड़ा गया विभीषण पास विधि कहे ऊ पुत्र वरमान हे पुत्र तू वरदान मान जिसका भगवान से नाता हो उसी से अपना ते ही मांगे ऊ भगवंत पद कमल अमल अनुरा भगवान के चरणों में छल रहती हो मस्त अब रावण जैसी गद्दी पर बैठा लोगों को भगा ले छीनने की वृत्ति लंका छीन ली और सबसे बोला आग लगा तो जहां जहां ब्राह्मण हो गऊ में हो जे जे देश धैन द्वज पावई नगर गांव पर आग लगा वही देवताओं का विरोध करो यज्ञ नष्ट करो अब तो राक्षस उत्पन्न हुए और राक्षस किसे कहते हैं तुलसीदास तो जी की बड़ी अच्छी परिभाषा है अब ये जो हम लोग दिखाते हैं कि उसके सिर हैं सींग हैं दांत हैं ये तो चित्रांकन के द्वारा समझाने का ढंग है पर यह वृत्तियां हैं शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि राक्षस कौन ऐसा नहीं कि तभी हुए हों आज ना हो खैर यहां नहीं होंगे आप लोग ना घबराएं यहाँ तो कोई नहीं होंगे शंकर जी क्या कहते मां नहीं मा तो पिता नहीं देवा माँ नहीं मा तो पिता नहीं सेवा साधुन सन करवा वही सेवा जिनके यह जिनके जिनके अस आचरण भवानी ते जान सम प्राणी ते जान सम प्राणी अब आप विचार करो भगवान शंकर कहते हैं जो जन्म देने वाली माता को न माने जो पिता को न माने जो गुरुदेव को न माने देवताओं को न माने अपने से बड़ों को न माने और सज्जनों की साधु पुरुषों की सेवा न करे उनसे सेवा की आशा करे उनसे सेवा कराए शंकर जी कहते जिनका ऐसा आचरण हो हे भवानी उन्हें राक्षस समझना चाहिए अजय राक्षसों का एक नाम है निशिचर अब आप संगति मिला प्रताप भानु निशा में ही पहुंचे थे कपटी मुनि के पास अंधेरी रात में रात थी अंधेरे में पहुंचे थे तो अंधेरे में कपटी मुनि मिला कपटी मुनि की प्रेरणा से गलत रास्ते पर चले गलत रास्ते पर चले तो दूसरा जन्म रावण के रूप में हुआ और रावण के रूप में हुआ तो भी निशाचर निशाचर का अर्थ ये नहीं जो रात में चले बेनिशाचर हों हालांकि रात्रि को भी निशा कहते हैं पर इसका सहज अर्थ यह है निशा से यह अर्थ लेना चाहिए अंधकार तो अज्ञान के अंधेरे में जिनके सब जिनकी चर्या हो वे निशाचर हैं जो अंधेरे में विचरण करते हैं उजाले में नहीं ज्ञान का प्रकाश नहीं वो मैंने पहले भी कहा एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था पर उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया ठहरो ठहरो तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है कहीं खतरा खा जाओगे मोटरसाइकिल चालक चिल्ला के गुलाम खतरा खाएंगे तब खाएंगे तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है अब न लाइट न ब्रेक अब ऐसी मोटरसाइकिल का क्या भविष्य होगा तो यही राक्षसत्व है न ज्ञान का प्रकाश न संयम का विरेक ये राक्षस अब तो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना जब धर्म सुना ही न जाए पालन करना तो दूर तब अतिशय देख धर्म के ग्लानी तब ग्लानी हो ग्लानी शब्द का प्रयोग किया अज्जा रावण ने एक नियम बना दिया रावण के रोज पकड़ पकड़ के लाए जाते कौन धर्म की बात करने वाले धर्म का प्रचार करने वाले धर्म का जीवन जीने वाले उन उनसे कान पकड़वाए जाते जैसे लोग कान पकड़वा कहते हैं अपने बच्चों को कान पकड़ो आज से झूठ तो नहीं बोलोगे नहीं अब नहीं झूठ बोलो कान पकड़ते तो रावण के यहाँ कान पकड़ो कान पकड़ो आज सच तो नहीं बोलोगे <laughs> आज से अहिंसा तो नहीं करोगे तेई बहुविध त्रासही अगर यही करो यहां से निकल जाओ देश निकास ही किनको जो कह वेद पुराना शुभ आचरण कतु नहीं हो देविप्र गुरु मान न कोई अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना और एक संगति मिलाए निशाचर अंधेरे में विचरण करने वाला अब इस अंधकार को मिटाए कौन हो निशा को मिटाने के लिए तो सूर्य चाहिए रात्रि को सूर्य भगवान ही मिटा सकते हैं लेकिन यह सही है कि रात्रि को सूर्य भगवान मिटाएंगे पर यह सोचकर कोई रात भर अंधेरे में नहीं रह सकता दिया जलाता है अच्छा दिया रात को मिटा नहीं सकता पर अंधेरे को हटा तो सकता है इसी तरह इस निशाचरी रात्रि में निशाचरी आचरण की रात्रि में महात्मा ज्ञान का दिया जला के रहे और परमात्मा रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे भगवान की प्रतीक्षा यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है भगवान राम अवतार लेकर आए किस वंश में सूर्य वंश में तो सूर्य वंश के सूर्य कौन है राम जी हृदय कमल फूले नहीं बिन रवि कुल रवि राम तो जब निशा में चरण की वृत्ति आ गई अज्ञान के अंधेरे में विचरण की वृत्ति आ गई और उस निशाचरी अव्यवस्था ने सारी धरती को अशांत कर दिया तब इस निशा को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ी और सचमुच इस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री राम जी प्रकट हुए उदित उदय मंच पर रघुवर बाल पतंग क्योंकि रात्रि बिना सूर्य के नहीं मिटेगी और रावणत्व तो बिना श्री राम के नहीं मिटेगा यह कथा संकेत देती है तो अधर्म की रात्रि में धर्म का सूर्य बनकर भगवान आए क्योंकि यही उनके अवतरण का समय होता है तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं जब जब हो ये के हानि जब जब ओ ये धर के आनी बाढ़ अधम अभिमानी हो आनी जब जब हो ये रंग करही जाय नही बर सीधी विप्र धनु सुर धरनी तब तब तब तब धरी हरि विविध सरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीला कृपा निधि सज्जन कृपा निधि सज्जन कृपा निज स असुर मारी था सुनल राख निज श्रुति से तू जगब विस्तार विशद जस राम जन्म कर हे जब जब हो ये हाने जब, जब हो य सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीताराम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 सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता सीताराम सिय सिय सुमिरत राम जु सिया सुमिरत श्री राम जुगल राम राजेश जपे भगत लह विश्राम